कठोप निषद यमराज नचिकेता संवाद पर सदगुरु ओशो की व्याख्यान माला प्रवचन नंबर 12 भाग 1 माध्यम रहित अनुभव जीवन के परम रहस्य के संबंध में तीन दृष्टियां एक दृष्टि है हिंदू उपनिषदों वेदों गीता की उस दृष्टि के अनुसार वह परम तत्व एक ही है, से सब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 वक्तव्य बिल्कुल भिन्न है सार जरा भी भिन्न नहीं है और वक्तव्य केवल भिन्न नहीं है बिल्कुल स्पष्ट रूप से विपरीत लेकिन प्रयोजन और अभिप्राय एक है जो उस एक अभिप्राय को नहीं देख पाता वो समस्त धर्मों के बीच एकता को भी कभी नहीं देख पाएगा फिर भी इन तीन जीवनधाराओं ने अलग अलग प्रतिपादन किए उसके कारण वेद उपनिषि ब्रह्मसूत्र गीताएं घोषणा करती रहीं कि वो एक है इस एक का अज्ञानियों ने जो अर्थ लिया वो भयंकर हो गए इस एक का ये अर्थ हुआ कि तब करने योग्य कुछ भी नहीं है, सभी रूप उसके पाप में भी वही है पुण्य में भी वही है साधु में भी वही है चोर में भी वही है संसार में भी वही है मोक्ष में भी वही है यहां भी वही है वहां भी वही है सब जगह वही है बुरे में भी वही है करने योग्य क्या है कर्तव्य जैसी कोई चीज बचती नहीं अगर एक ही तत्व का सारा विस्तार है तो जीवन में करने का कोई उपाय नहीं बचता तब शुभ और अशुभ में भेद क्या है तब धर्म और अधर्म में भेद क्या है तब माया और ब्रह्म में भेद क्या है अगर एक ही है सच में अगर एक ही है तो कुछ करने को शेष नहीं रह जाता क्या पाना है क्या छोड़ना है इस एक ब्रह्म की अनुठी धारणा का परिणाम एक गहन आलस्य हुआ एक गहरा प्रमाद छा गया तो लोग वेद पढ़ते रहे उपनिषद पढ़ते रहे गीताएं कंठस्थ करते रहे और करने योग कुछ भी शेष ना बचा जीवन रूपांतरित नहीं हुआ जिन्होंने यह प्रतिपादन किया था उनका इरादा यह नहीं था लेकिन ज्ञानियों के इरादे और अज्ञानियों के मंतव्य कहीं मेल नहीं खाते खा भी नहीं सकते जिन्होंने कहा था एक है उनका प्रयोजन यह था कि तुम अपने को छोड़ दो तुम नहीं हो वही है तुम्हारी अस्मिता तुम्हारा अहंकार झूठा है तुम ये समझते हो कि मैं हूं यही तुम्हारी भ्रांति और यही तुम्हारे जीवन की बाधा है यही तुम्हारा दुख यही तुम्हारा बंधन है उस विराट में तुम अपनी सरिता को खोदो तुम अपने को अलग बचाने की कोशिश मत करो जीवन की सारी चिंता मैं अलग हूं इससे ही पैदा होती अगर मैं अलग हूं तो मुझे मेरी सुरक्षा करनी पड़ेगी अगर मैं अलग हूं तो सबसे मैं लड़ रहा हूं जीवन के संघर्ष में कोई मेरा साथी नहीं सब वस्तुतः मेरे प्रतियोगी तो जीवन एक कलह हो जाती उस कलह में चिंता का जन्म होता है और अगर मैं अलग हूं तो मृत्यु का भय समा जाता है क्योंकि फिर मुझे मरना पड़ेगा व्यक्ति को तो हम रोज मरते देखते हैं समष्टि कभी नहीं मरती व्यक्ति तो मरते जाते हैं विराट सदा जीता है जीवन नष्ट नहीं होता लेकिन जीवन अलग अलग घेरों में बंद तो हमें रोज नष्ट होते दिखता है दिए तो रोज बुझते हैं अग्नि सदा है तो फिर मृत्यु का भय समाता है अगर मैं अलग हूं तो मौत होगी और अगर मैं इस विराट से जुड़ा हूं और एक हूं तो मृत्यु का कोई आधार नहीं फिर जीवन अमृत है जिन्होंने चाहा था कि उस एक की धारणा व्यापक हो जाए उनका प्रयोजन था कि आपका अहंकार बिखर जाए टूट जाए गिर जाए वो अहंकार तो नहीं बिकता ये तो ज्ञानी का प्रयोजन था अज्ञानी ने जो अर्थ लिए उसने परम ब्रह्म की एक की धारणा से अहंकार को तो तोड़ा ही नहीं अहंकार को और बढ़ाया ब्रह्म ज्ञानियों ने कहा था अहम् ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं उनका प्रयोजन था कि मैं नहीं हूं ब्रह्म है अज्ञानी ने समझा कि मैं हूं और मैं ही ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि जिन्होंने कहा था उनकी उनका इरादा था कि बूंद नहीं है सागर है लेकिन बूंद ने समझा कि मैं सागर हूं इससे बूंद मिटी नहीं बल्कि बूंद और अहंकार से भर गई ज्ञानियों ने चाहा था कि जिस दिन ऐसा साफ अनुभव हो जाएगा कि एक ही है उस दिन पाप गिर जाएगा क्योंकि पाप दूसरे के विरोध में हम पाप करते कब है हम पाप तभी करते हैं जब हम अपने सुख के लिए दूसरे को बलिदान करते हैं वही पाप है और अगर मैं ही हूं सब में अकेला मैं ही हूं सब में फैला हुआ और एक ही है दूसरा कोई है नहीं तो पाप का कोई उपाय नहीं रह जाता पाप के लिए दूसरा चाहिए और पाप के लिए दूसरे को बलिदान करना चाहिए अपने हित के लिए दूसरे के हित को नष्ट करना चाहिए अगर एक ही है तो कोई दूसरा नहीं और जहां कोई दूसरा नहीं है वहां स्वार्थ और पाप का कोई उपाय नहीं तब मैं दूसरे को हानि पहुंचाता हूं तो अपने को ही हानि पहुंचाता हूं ज्ञानियों का अभिप्राय था कि जिस दिन आप ना होंगे उस दिन पाप का कोई उपाय ना रह जाए अज्ञानी ने समझा कि जब एक ही है तो ना कुछ पाप है ना कुछ पुण्य जो भी करो सभी ठीक है क्योंकि सभी में वही एक व्याप्त है महावीर को जिस दिन ब्रह्म ज्ञान की ये पतन की अवस्था दिखाई पड़ी तो महावीर ने सारी की सारी बात जहां मूल जड़ से उठ रही थी उसे तोड़ने की कोशिश की महावीर ने कहा कि कोई एक ब्रह्म नहीं है प्रत्येक व्यक्ति स्वयं परमात्मा है और बूंद को किसी सागर में नहीं खोना है वरन बूंद को शुद्ध होते जाना है परम शुद्ध होना है खोना बात ही गलत है क्योंकि खोने का जो अज्ञान ने अर्थ लिया था उससे ये पूरा का पूरा देश गहन प्रमाद और आलस से भर गया ब्रह्म अज्ञान का आधार बन गया था अज्ञान को मिटाने का कारण नहीं तो महावीर ने ब्रह्म को बिल्कुल ही छोड़ दिया महावीर ने कहा कि ब्रह्म जैसी कोई चीज है ही नहीं बस व्यक्ति आत्मा है और तुम्हें शुद्ध होना है परिशुद्ध होना है और पाप पाप है पुण्य पुण्य है और सभी में एक ही नहीं छाया हुआ है बुरा बुरा है और भला भला है और दोनों के बीच की भेदरेखा साफ रखनी उसे भेदरेखा को खो नहीं देना इसलिए महावीर ने अपने विचार को भेद विज्ञान कहा उपनिषद कहते हैं अभेद महावीर ने अपनी पूरी पद्धति को कहा भेद का स्पष्ट बोध गलत कहां है सही कहां है शुभ कहां है अशुभ कहां है साधुता कहां शुरू होती है असाधुता कहां शुरू होती है। संसार कहां समाप्त होता है और मोक्ष कहां शुरू होता है इसका ठीक ठीक विवेक और भेद ही अध्यात्म का महावीर ने आधार बनाया कि प्रत्येक व्यक्ति अलग है उसे कहीं खोना नहीं है और जब प्रत्येक व्यक्ति अलग है तो सारी जिम्मेवारी अपने ऊपर है अगर आप दुख में पड़ते हैं तो आप जिम्मेवार हैं, कोई परमात्मा नहीं और अगर आप आनंद को उपलब्ध होते हैं तो आप ही जिम्मेवार हैं किसी परमात्मा का प्रसाद नहीं प्रार्थना महावीर ने विदा कर दी सिर्फ ध्यान रह गया और ध्यान का अर्थ था अपने को इतना शुद्ध करते जाना कि एक दिन परम शुद्ध चेतना बचे उस परम शुद्ध चेतना को महावीर ने परमात्मा कहा परमात्मा परमेश्वर के अर्थों में नहीं परम आत्मा के अर्थों में शुद्धतम आत्मा के अर्थ महावीर का प्रयोजन था कि व्यक्ति का आलस्य टूटे प्रमाद टूटे यह जो धोखे का जाल उसने अपने चारों तरफ सिद्धांत का खड़ा कर लिया है जिसके आधार से वो केवल मूर्छा में पड़ा है और पाप करने के लिए सुविधा पाता है वो सारा आधार टूटे व्यक्ति सजग हो विवेकशील हो जागृत हो और अपने ही पैरों पर खड़ा हो किसी परमात्मा की प्रतीक्षा ना करे न प्रसाद की न आशीर्वाद की न परमात्मा के सहारे की अपने ही पैरों पर खड़ा हो ये बड़ी कीमती बात थी और व्यक्ति की परिशु के लिए बहुत बड़ा अभियान था लेकिन जैसा सदा होगा सदा हुआ है वही हुआ महावीर का प्रयोजन था कि व्यक्ति शुद्ध हो और स्वयं परमात्मा हो जाए अज्ञानी ने समझा कि मैं हूं और कोई परमात्मा नहीं जिसमें मुझे लीन होना है मेरा होना वास्तविक महावीर की आत्मा का सिद्धांत अज्ञानी के लिए अहंकार की जड़ता बना वो आत्मा नहीं बना परमात्मा की तरफ परिशुद्ध भी नहीं हुआ बल्कि गहन अहंकार से भर गया कि कोई परमात्मा नहीं है मैं हूं ये अहंकार कि मैं हूं जितना सघन होता चला जाए उतना ही जीवन में मूर्छा गहन होगी क्योंकि मैं शराब है और जितना अहंकार होता है उतना मत बढ़ जाता है और उतना आदमी होश से नहीं जीता बेहोशी से जीता है और जहां कोई परमात्मा नहीं है वहां झुकने की कोई वजह ना रही तो जिन्हें भी अकड़ के खड़े रहना था उनके लिए बड़ा सहारा मिला झुकने का कोई सवाल नहीं समर्पण की कोई बात नहीं विनम्रता साधुता का लक्षण नहीं रही डंभ अकड़े हुए खड़े रहना अपने ही पैर पर महावीर ने कहा था ताकि तुम प्रार्थना के नाम पर प्रमाद ना करो अपने ही पैर पर अज्ञानी ने समझा कि मैं ही हूं सब कुछ और अपने ही पैर का भरोसा है बस अपना ही भरोसा है यह अहंकार सघन हुआ इस अहंकार ने जैन विचार को डुबाया जैसे ब्रह्म के विचार ने हिंदू को आलस्य भर दिया वैसे आत्मा के विचार ने जैन को अहंकार से भर दिया और जब बुद्ध ने देखा कि ब्रह्म भी गर्त में ले गया और आत्मा भी गर्त में ले गई तो बुद्ध ने कहा कि न कोई ब्रह्म है और न कोई आत्मा है एक विराट शून्य बड़ा अद्भुत प्रयोजन था न कोई ब्रह्म क्योंकि जो भूल हिंदू चिंतना में हुई थी उसकी जड़ काटनी जरूरी थी और जो भूल जैन चिंतना में हुई थी उसकी जड़ को भी काट देना जरूरी था न कोई आत्मा है तुम हो ही नहीं भीतर कोई भी नहीं इस ना कुछ को पा लेना ही परम ज्ञान बुद्ध ने कहा इसलिए बुद्ध ने ब्रह्मलोक शब्द का उपयोग नहीं किया मोक्ष शब्द का उपयोग नहीं किया बुद्ध ने निर्वाण शब्द का उपयोग किया निर्वाण का अर्थ है दिए का बुझ जाना जैसे दिया बुझ जाता है फिर हम नहीं कहते कि उसकी ज्योति है, कहा गई नहीं हो गई बुद्ध कहते हैं ज्ञानी का दिया जलता नहीं बल्कि अस्मिता की होने की ज्योति बिल्कुल बुझ जाती है भीतर परम शून्य और सन्नाटा हो जाता है। उस शून्यता को पा लेना ही निर्वाण है बड़ी गहरी बात थी क्योंकि इसमें ना तो आलस्य को खड़े होने का उपाय था ना अहंकार के खड़े होने का उपाय लेकिन अज्ञानी ने सुना कि ना कोई परमात्मा है ना कोई आत्मा है तो उसे लगा अब पाने योग कुछ भी नहीं जब कुछ है ही नहीं तो पाना क्या है और जब भीतर शून्य है ही तो उपाय क्या करना है साधना क्या करनी है? बुद्ध का महान ख्याल अज्ञानी के लिए नास्तिकता जैसा लगा कि जब कुछ भी नहीं है तो फिर जो भी भोग की छोटी मोटी दुनिया है उसको ही भोग लेना उचित है शाश्वत तो कुछ है नहीं तो क्षण को छोड़ना क्यों जो मिल रहा है उसे ले लेना उचित है क्योंकि आगे तो कुछ मिलने को नहीं है आगे तो सिर्फ शून्य बौद्ध विचार शून्यता के कारण नष्ट हुआ यह बड़े हैरानी की बात है कि जिस विचार में जो चीज सबसे श्रेष्ठ थी उसके कारण ही वो नष्ट हुआ अज्ञानी अद्भुत अज्ञानियों से ज्ञानी सदा हारे वो हर जगह से लूप होल वो हर जगह से भूल और छिद्र खोज लेते हैं जिनसे वो अपने को बचा ले फिर विवाद में पड़ते हैं अज्ञानी वो कहते हैं हमारा सिद्धांत सही है तुम्हारा गलत है सिद्धांतों का कोई मूल्य नहीं है धर्म के लिए अभिप्राय का मूल्य इसे आप ठीक से समझ लें सिद्धांतों का मूल्य तो सिर्फ दो कोड़ी के पंडितों के लिए धर्म का मूल्य संतों के लिए सिर्फ अभिप्राय का मूल्य है क्या चाहते हैं शंकर क्या चाहते हैं महावीर क्या चाहते हैं बुद्ध वो जो कह रहे हैं वो उतना मूल्यवान नहीं है किस लिए कह रहे हैं वो जो कह रहे हैं वो तो निमित्त वो तो सिर्फ इशारा है किस तरफ इशारा है लेकिन पंडित शब्दों को पकड़ के फिर सदियों तक लड़ते रहते अभी जैन पंडित सिद्ध किए चले जाते हैं कि परमात्मा नहीं आत्मा हिंदू पंडित सिद्ध किए चला जाता है कि आत्मा नहीं परमात्मा बौद्ध पंडित सिद्ध किए चला जाता है कि दोनों नहीं शून्य किसी के सामने कुछ सिद्ध करने का सवाल ही नहीं है अभिप्राय समझने की बात है इशारे समझ लेने की बात महावीर बुद्ध और शंकर तीनों का एक ही अभिप्राय है कि तुम बदल जाओ तुम नए हो जाओ तुम्हारी धूल झड़ जाए तुम्हारा दर्पण शुद्ध हो जाए तुम वो देख पाओ जो वस्तुता है दैट विच इज जो है उसको ब्रह्म कहो निर्वाण कहो शून्य कहो आत्मा कहो सब शब्द हैं सब कोरे शब्द हैं कोई भी शब्द का उपयोग किया जा सकता है लेकिन जो है वो अनाम है उसको तुम जान पाओ इतना अभिप्राय है लेकिन वे जो कहते हैं हम उस पर विवाद करते हैं वे जो कहते हैं हम उस पर चलते नहीं वे जो कहते हैं हम उस पर चिंतन मनन करते वे जो कहते हैं उस पर हम ध्यान नहीं करते वे जो कहते हैं उससे हम बुद्धि को भर लेते लेकिन उससे हमारे प्राणों का कोई रूपांतरण कोई क्रांति घटित नहीं होती तो सब हार गए और हर बार जब भी कोई परम ज्ञान को उपलब्ध होता है तो उसे बड़ी कठिनाई होती है कि आपसे क्या कहे कैसे कहे क्योंकि हजार उपाय खोजे गए हैं लेकिन आप हर उपाय से अपने को बचा लेते नए नए उपाय खोजे जाते थोड़े बहुत लोग जो बहुत चालाक नहीं है सरल वो उन उपाओं से लाभ उठा लेते जो चालाक हैं वो फिर तरकीब निकाल लेते इन चालाक लोगों ने संप्रदाय निर्मित किए ज्ञानी धर्म की बात कहता है चालाक संप्रदाय निर्मित करते हैं। उसमें जो सीधे सरल लोग हैं उपनिषद की भाषा में जिनके पास सच में ही सूक्ष्म बुद्धि है वे अपने को बदलते हैं संप्रदाय निर्मित नहीं करते इसकी फिक्र नहीं करते कि जो कहा गया है वही सत्य वे इसकी फिक्र करते हैं जो कहा गया है वो उस तरफ इशारा है जहां सत्य है कही गई बातें सब इशारे हैं और इशारे का मूल इतना ही है कि वो आपको आगे ले जाए कहीं और आगे ले जाए और हम उन जैसे लोग हैं जैसे रास्ते के किनारे मील के पत्थर होते हैं उन पर तीर लगा होता है आगे की तरफ अगर आप दिल्ली जा रहे हैं तो तीर लगा होता है दिल्ली आगे हम उस तरह के लोग हैं कि जहां दिल्ली लगा हुआ पत्थर देखा उसको छाती से लगा के बैठ गए कि दिल्ली पहुंच गए वो जो तीर लगा है उस पर हमारा ख्याल नहीं है वो कोई पत्थर दिल्ली नहीं है जिस पर दिल्ली लिखा हुआ है सब पत्थर यही खबर दे रहे हैं कि दिल्ली दूर है जिस दिन दिल्ली का पत्थर आएगा वहां शून्य बना होगा जीरो जिस दिन जीरो आ जाए उस दिन आप समझना कि दिल्ली आए वहां कोई शब्द नहीं होगा वहां कोई तीर नहीं होगा आगे पीछे सिर्फ शून्य होगा बाकी जहां तक तीर है जहां तक इशारे हैं वहां तक आप समझना कि अभी दूर है कोई शास्त्र सत्य नहीं है सभी शास्त्र मील के पत्थर और कहते हैं आगे जाओ मगर हम मील के पत्थरों को सिर्फ रख के बैठ जाते और अलग अलग लोग अलग अलग मील पत्थरों को सिर्फ रखे बैठे। और उन सब में बड़ा विवाद कि किसकी दिल्ली सच कोई शास्त्र सत्य नहीं है सभी साथ सत्य की ओर इंगित और जो भी शास्त्र को पकड़ लेता है वो शास्त्र को भी गलत कर देता है और अपने को भी गलत कर देता है। सब शास्त्र कहते हैं आगे जाना और उस समय तक चलते जाना है जब तक कि शब्द शून्य ना हो जाए जीरो ना आ जाए और जिस दिन शून्य आता है उस दिन पता चलता है कि सब विभिन्न इशारे ज्ञानियों की अलग अलग चेष्टाएं उपाय डिवाइसेस इस शून्य तक पहुंचाने के लिए इस अनाम निशब्द मौन तक पहुंचाने के लिए थे। अब हम इस सूत्र में प्रवेश करें समस्त प्राणियों के अंतरात्मा रूप परमेश्वर एक होते हुए भी विभिन्न देहधारियों में प्रविष्ट होकर उन्हीं के रूप वाला बना हुआ है वह भीतर रहने वाला ईश्वर बाहर भी है जैसे संपूर्ण विश्व में प्रविष्ट एक ही अग्नि विभिन्न रूप वाली हो जाती है ऐसी ही उस परमात्मा की एक ही ऊर्जा अलग अलग रूप वाली हो गई रूप भिन्न है उनके भीतर जो छिपा हुआ अरूप शक्ति है वह एक जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड में प्रविष्ट वायु एक होते हुए भी विभिन्न रूप वाला हो रहा है वैसे ही सब प्राणियों में निवास करने वाला परमेश्वर एक होते हुए भी देहधारियों के अनुरूप रूप वाला रहता है वही उनके बाहर भी स्थित जिस प्रकार समस्त ब्रह्मांड का प्रकाशक सूर्य देवता लोगों की आंखों से होने वाले बाहर के दोषो ऐसी लिप्त नहीं होता उसी प्रकार सब प्राणियों का अंतरात्मा एक परब्रह्म परमात्मा लोगों के दुखों से लिप्त नहीं होता क्योंकि सब में रहता हुआ भी वह सबसे अलग है यह समझने जैसी साधक के लिए उसके मार्ग पर उपयोगी होने वाली बात है रविन्द्रनाथ ने लिखा है एक संस्मरण कि एक दिन सुबह सुबह उठकर मैं सागर की तरफ चला वर्षा के दिन थे और सब डबरे पोखर तालाब पानी से भरे थे कोई डबरा गंदा भी था कोई डबरा स्वच्छ भी था फिर सागर के पास भी पहुंचा सूरज उगा गंदे डबरे में भी उसका प्रतिबिंब बना शुद्ध स्वच्छ जल में भी उसका प्रतिबिंब बना सागर में भी उसका प्रतिबिंब बना एक छोटे से न... सड़क के किनारे बने हुए गड्ढे में भी उसका प्रतिबिंब बना रविनाथ ने कहा कि मुझे आश्चर्य से भर गई एक घटना एकदम मुझे ख्याल आया कि चाहे गंदे डबरे में प्रतिबिंब बनता हो और चाहे स्वच्छ डबरे में प्रतिबिंब ना तो गंदा होता है और न स्वच्छ प्रतिबिंब कैसे गंदा हो सकता है? गंदे डबरे में सूरज की जो जो छाया बन रही है वो कैसे गंदी हो सकती है? प्रतिबिंब को कोई गंदगी गंदा नहीं कर सकती सागर में जो प्रतिबिंब बन रहा था वो भी उसी सूरज का था छोटे डबरे में जो प्रतिबिंब बन रहा था वो भी उसी सूरज का था और दोनों प्रतिबिंब बिल्कुल एक थे उनमें जरा भी भेद ना था रविनाथ ने लिखा है कि उस दिन मुझे लगा कि उपनिषदों के जो वचन है उनका क्या अर्थ है कि वो परमात्मा सभी के भीतर प्रकट हो रहा रूप भिन्न है लेकिन वो जो प्रकट हो रहा है वो एक है और दूसरी बात ये सूत्र कह रहा है कि आपकी अशुद्धि उसे अशुद्ध नहीं कर सकती कोई डबरे की अशुद्धि प्रतिबिंब को अशुद्ध नहीं कर सकती इसलिए उपनिषद कहते हैं कि चोर के भीतर भी वो ब्रह्म चोर नहीं हो गया है तो साधु के भीतर वो ब्रह्म साधु नहीं हो गया है क्योंकि वो कभी असाधु हुआ ही नहीं कि साधु हो सके उपनिषद कहते हैं वो ब्रह्म शुद्ध चैतन्य है रूप कितना ही गंदा हो जाए आकृति कितनी ही विकृत हो जाए सारी अशुद्धियां रूप तक है वो जो भीतर छिपा है उस तक कोई अशुद्धि न कभी पहुंची है और न पहुंच सकती ये बड़ी क्रांतिकारी बात है बड़ी खतरनाक क्योंकि पापी सुनकर ये सोच सकता है कि तब ठीक जब वो अशुद्ध होता ही नहीं तो फिर पाप करना क्यों छोड़ना और जब पुण्य से वो शुद्ध नहीं होने वाला है क्योंकि वो अशुद्ध कभी हुआ नहीं तो पुण्य करने का सार क्या यही अज्ञानी मन की व्याख्या उपद्रव खड़ा करती उपनिषद कह रहे हैं कि वो कभी अशुद्ध नहीं हुआ अगर इसे कोई समझपूर्वक समझ ले तो अतीत का सारा बोझ एक क्षण में नष्ट हो जाएगा अगर यह ख्याल आ जाए कि मेरे भीतर जो था वो कभी अशुद्ध नहीं हुआ तो हमारे मन में जो अपराध की पीड़ा है, पाप का जो बोझ वो क्षण में नष्ट हो जाए मनस्वित कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य है गिल्ट अपराध का भाव और मनस्वित कहते हैं कि ईसाइत ने पश्चिम में अपराध का भाव पैदा करके मनुष्य को भारी नुकसान पहुंचा, लेकिन इस मुल्क में हमने मनुष्य को अपराध के भाव से मुक्त करके बहुत नुकसान पहुंचाया ईसायात ने भी कुछ लोगों को साथ दिया और लाभ किया और हमने भी कुछ लोगों को साथ दिया और लाभ किया कुछ ऐसा दिखता है जो लोग लाभ ले सकते वो हर जगह से लाभ ले लेते और कुछ लोग जो हानि करने को उतारू वो हर जगह से हानि कर लेते हैं कुछ ऐसे लोग हैं कि जहर से भी जीवन को संभाल लेते और कुछ ऐसे लोग हैं कि अमृत से भी आत्महत्या कर लेते ये लोगों पर निर्भर है अमृत बिल्कुल बेकार जहर का कोई मतलब नहीं है। ये आदमी पर निर्भर है कि वो क्या करेगा